श्री श्रीरामकृष्णकमृत अष्टाशरछेद पंडित अहंकार पापुण्ये प्रभु श्रीरामकृष्ण पुनः वैद्य संबोधन अवदत् पश्य अहंकारो नापैति चेत ज्ञान नवती मुक्त कदा सैम अहंता यदा अहम तथा मदीय एकवय अज्ञान धा तदीय ज्ञान यो यथार वजती हे र तमएव कर्ताम सर्व कुरुषे अहम कवल यंत्र मैं यहायस तथा करोमी अभी चर्व तव धनम तव ऐश्वर्य तव जगत तवै गृह जान मम कि न अम दास तव यहाँ तथा सेवने मम अंचिति पुस्तका पठित तत्म अहंता समायाति। अमुक ठाकुरुरे सह भगवत प्रसंग अभूत स वद अहम जाने अहम अवदम यो दिल्ली गतवन स कि वटति अहम दिल्ली गतवान् तथा आडंबर कौती यमी स कि वह स्वामी श्याम वसु स अमुक ठाकुर भ अत्यं मनयती श्रीरामकृष्ण अयि भो कि्रूयाँ दक्षिणेशर का कालीट्या खूरमणिया कृक गात्रे दी भरणा आसन सा आग्छती आसी तेन मगेण द्येकजना तत्व तो ग्छति स्म खपूरमणिहसा अवदत अरे अबसर तदा अन्नजनाहार विषय पुनः किं ब्रूियाम श्याम वसु महाशय पाप से दंड अस्त किंतु ईश्वर सर्व कृदनम श्रीरामकृष्ण किस्वर्णव्यापारी बुद्धि नरेन्द्र स्वर्णव्यापारबुद्धिनाम परगणन बुद्धि श्रीरामकृष्ण पद्मोचन तम आम्रम भुक्व उद्याने की क्षत वृक्षा सी कियस विटपा वर्तंते कियतकोटिमितकलपरीगणेन तव किं तैयाम्रशिम आयात आम्रम भक्षि प्रस्थीयता श्याम वसुं प्रति संे ईश्वर साधन मानव जन्म प्राप्त असी ईश्वरपादप चेषा कुर तव एतावता आधिकं प्रयोजन दर्शन विषय आस्थाय विचारेण तव कि सैत् पश्य साधद्विशत्राम मद्यव मो भवस शुंडिकापणे कियन्म मद्यम अस्त पिगणन तव किं प्रयोजन वैद्य अभी च्वरीय मद्यम अन तदाव अस्त श्री श्रीरामकृष्ण श्याम वसुम प्रति अभी चरे भारापण क्रीयता भार आधीयता सज्जन यदि कोप भारम दत्ते स किम अन्याय्य आचरेत पापदंडम दावा दाश्य स्वयं अवगम्य वैद्य तन मन कि अस्त स मनुष्य पिगणन कृत् कित सगण्हाती श्रीरामकृष्ण वसुं प्रति युष्माकिकातेयजना वदी ईश्वर से वैषम्यदोष यखे निहित्वान्क दुखे निहित अस्त श्यामलां स्वेशा अंत यहार मध्ये अ तथा पश्य लोकमीवनोदेश्येमचंद्रो दक्षिणेर गच्छतिस्म, दर्शन मत अवोचत, अई भट्टाचार्य महोदय जगती एक वस्तुअस्वरलाभों मनुष्यजीवन से लक्ष्यमे स्वल्पे जान वनत्रिश पर छेद स्थूल सूक्ष्म कारण महाकार श्याम वसु सूक्ष्मशरी कोपी दर्शि शक्नो किशयुँ शक्नो यदर बहिर्गछति श्रीरामकृष्ण ये यथार्थ यथार्थभक्ता किद कर्तव्यमस्त प्रदर्शन कयाल स्वीक्यवा स्वीक्यं कचन महाजन तुषा वशी ठेत एतत सकल एक सकलवासनाषा न विद्य अस्तु स्थूल देहं देहं सूक्ष्मदेहत सकल प्रभेदीरामकृष्ण पंचभूता आलमब्य यदेह तत्थूल मनोबुद्यमेता है आदा सूक्ष्मशरी शरीरण भगवा भगवदाननंद तथा संभोगो तत्ण कारण कारणशरीर तंत्रे उच्यते भागवतीतनु सर्वाती महाकार मुखेन वक्त न, न शकते साधनमेक्ष अति सारेल श्रृत्वा किं सैन किंचितित्कु सिद्धि सिद्धि की मुख्य व्याहरना कि आवेशो जाये थेशण्वा अंगाभ्यंजना आवेशो न किञ्चित् भोक्तव्यं किम् एकचत्वारिंशत् सङ्ख्याकं सूत्रं किं चत्वारिंशत्सङ्ख्यकं तन्तुव्यापारं ऋते एतत् सर्वं किं वक्तुं शक्यते येषां तन्तुव्यापारः अस्ति तेषां कृते अमुकसङ्ख्यकसूत्रदानं न कथम् अपि कठिनम् अतो वच्मि किञ्चित् साधनं क्रियतां तदा स्थूलसूक्ष्मकारणमहाकारणानि कानि उच्यन्ते इति सर्वं बोद्धुं शक्ष्यासि यद ईश्वर प्राथय्यद कवल भक्ति प्राथनीया अहल्यापमोचना परम श्रीरामचंद्रा अवदत त् वरम विणु अहल्या अवदत हे राम यदि वेय तदा वरम दे मम यदि शुकर्योनौ अन्म भवस्तिहा हानि किंतु हे राम यहाव पादपद मम मति सै अहम मातर केवल भक्ति प्राथिवां मातुः पादपद्मे पुष्पं दत्त्वा कृताञ्जलिः सन् अवदम् मातः एतद् गृहान् तव अज्ञानम् एतद् गृहाणि तव ज्ञानं मह्यं शुद्धां भक्तिं देहि एतद्गृहान् तव शुचिम् एतद् गृहाणि तव अशुचिं मह्यं शुद्धां भक्तिं देहि एतद्गृहाणि तव पापम् एतद्गृहाणि तौ पुण्यम् मह्यं शुद्धां भक्तिं देहि एतद्गृहाणतौ भद्रम् एतद्गृहाणतौ अभद्रं मह्यं शुद्धां भक्तिं देहि एतद्गृहाणतौ धर्मम् एतद् गृहाणतौ अधर्मं मह्यं शुद्धां भक्तिं देहि धर्मो नाम दानादिकर्म धर्मः स्वीक्रियते चेद् एव अधर्मो ग्रहणीयः पुण्यं गृह्ये गृह्यते एव पापं ग्रहणीयं ज्ञानं गृह्यते चेद् एव अज्ञानं ग्रहणीयम् शुचि स्वीक्रीय चेद्व शुचि स्वीकर्तव्य यहाँ यलोक बुद्धि अस्त तपोबोध अस्त ये बोध अस्त अनेकबोध अस्त यहाँ भद्रबोध अस्त मंदबोध अस्त यदि क्या शुक्र मंसभक्षणेन अभी ईश्वर पदपद्ति पुरषोधन किंच सनाद यदि संसारा शक्ति वर्तते, वैद्य हतर तहि सह अधम अकन वच् बुद्ध शूकर्मा मांस शूकक्षण उदरे शूल वेदना जाता, जताद्रोगकते बुद्ध अहिफेन सौती स्म निर्वाणाद अहिफेन स आविष्ट अतिष्ठत अतिष्ठतबाजान न वर्त अतो निर्वाण बुद्धदेवण विषे एक व्याख्या शुवा सर्वे हसीू प्रवर्तंत पुनः प्राचलन। त्रिश प्रच्छेद गृहस्थ तथा कर्म निष्कामक प्रेततात्क थिओसाफी मत श्री श्रीरामकृष्ण श्याम वसुं प्रति संसारधर्मो निर्दोष किंतु ईश्वर पदप्दे मनो कामना कामनाशून्य सता कर्म करीय इत पश्य भो यदि कसा एकं विस्फोटकं विस्फोटक स यथा सर्व स आलपति सर्मादिककमी करोती कि विस्फोटक प्रति तस् मनो यहां वर्त संसारे नष्ट स्त्री मन उपपतिम मन उपपति सा संसारस्य संसारे कर्म कर्मकु वैद्यम प्रति अभी अवगतवा असी वैद्य स भावो यदि न वर्त कथम अवगछेय श्या वसु किंचि अवग्छसी नून सम हाष्यम श्रीरामकृष्ण हसन अभी चम व्यापार बहुकालव किंबे समा हाँ श्याम वसु महाशय मतम मत कीदश मनुते श्री श्रीरामकृष्ण सारम एतत ये शिष्य कुर्वतो भ्रमंती ते संग्रह कुर ये सिद्धिम अस्यार्थो नाना नाविधा शक्ति कामये ते अभी अवरश्रेणीका यहांगा पदव्रजेन अति शक्ति ही अन्देश कशन किं कथयतीद्भाषण शक्ति ईश्वरे शुद्धभक्तिलाभ एक सकल जुते दुष्क श्याम वसु परे थिओसफी मतायायिन वैदिक पुनः स्थपन प्रयास कुरी श्रीरामकृष्ण अहम तुषम सम्य जानी श्याम वसु मरणत्म जीव क्व ग इत्यादि एतत चंद्रलोक नक्षत्रलोक सकल थिओसफी शास्त्रो जेयते श्रीरामकृष्ण तत्स मे भाव कीदेश हनुमत कशन पपरक्ष अद काथि हनुम अवदत अहम वहतिथि नक्षत्रीतस कि जाना कवलमेक मम साक्षा स सा भाव श्याम वसु ते वी महात्म महात्मा सीत को विश्वास श्रीरामकृष्ण मं वचसी विश्वास एतत सकल प्रसंग तिष्ठतु मम मं रोगे मंदीभूते आगतव्यव शांति भवि यदि मयि विश्वास धर्े उपाय भविष्य अभी या दृश्य से अहम रूप्यको वस्त्रम न अत्र अक्षिणा न देया, तत अतह अनेके आग्छति समेशाम हाष्यम वैद्यम प्रति तव कृते एक वक्त क्रोधम मशी तत्सव तो बहुत रूप्यक मान प्रवचनमेंट इधान मन कतिन दिनाधीर निधे तथा अत्र अंतरा अंतरा आयासी ईश्वरीय प्रसंगश्रवणेन उदीपन भविष्यति, कियत कालात् वैद्य प्रस्थाननमति ग्रहीतं उत्थित अस्वस श्रीयुक्त गिरीशंद्रस तथा श्री प्रभो पादपरागम स्वीकृत उपविष्ट अभूत वैद्य तम दृष्टि प्रीत स किंच पुनः आसन स्वीकृत वैद्य मयि ठति गिरीश महोदय न यदैव आयाति यद उद्य समेशाम हाष्यम गिरीशन सह वैद्यस्य विज्ञान इत्यस्य विषे आलापा श्री माम एकदा तत्र तत्र श्रीरामकृष्ण मकदा विसंग्यो ढेश दैद त्र गसी कृतिम विसंगो भविष्य ईश्वर सेस्मयकृष्ट अपि अभी